श्री माँ शारदा देवी गांव में गृह प्रवेश के दिन कुछ अप्रिय घटना घट गई थी श्री की भक्त वसलता के उदाहरण स्वरूप उसे यहां कहना आवश्यक है कुआलपाड़ा के भक्तों ने गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक सभी कार्यों को जान की बाजी लगाकर किया था लेकिन कर्त स्थानीय दो एक धनी माने और विद्वान गृहस्थों के व्यवहार से मरमाहित हो उन्होंने निश्चय किया प्रतिष्ठा के दिन वे उपस्थित न रहेंगे उस दिन श्री के मन में एक अभाव सा प्रतीत होने लगा और वे बार बार उनकी खोज करने लगी लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया एवं किसी ने उनके न आने का कारण भी नहीं बताया दो एक दिन बाद जब उनमें से कोई कोई आवश्यक सामान सिर पर ले श्री के पास उपस्थित हुए तो वे प्रश्न करने लगी उत्तर उन्हें न देना पड़ा नंदनी दीदी ने दिया तब श्री ने उनके न आने का कारण जाना और यह भी सुना कि किसी एक भक्त के परामर्श से उन्हें कुआलपाड़ा के रास्ते विष्णुपुर होकर नद जाकर गढ़वितता के रास्ते कलकत्ता ले जाया जाएगा सारी बातें सुनकर माँ ने कहा माने न माने खुद मुख्तार कवालपाड़ा के लड़के मेरे लिए भक्तों के लिए वहाँ पड़ाव कायम कर ताके बैठे हैं वे हमारे लिए क्या नहीं करते हैं इधर योग्यता नहीं फिर दो सीधी टेढ़ी बात कहकर उनका मन छोटा कर दिया अमुक के कहने पर इन सब को लेकर नदी नाले लांघते हुए मुझे गड़बेता होकर जाना होगा यह सब सलाह आखिर उसे दी है किसने कुआलपाड़ा के लड़के इस समय गांव में मेरे दाहिने बाएं हाथ के बराबर हैं कोई कुछ भी कहे पर मुझे तो कुआलपाड़ा होकर ही हमेशा आना जाना पड़ेगा श्री के इन आंतरिक स्नेहपूर्ण बातों से भक्तों का हृदय पिघल गया उन्हें प्रतीत हुआ कि माँ सचमुच ही माँ है गृह प्रवेश के समय स्वामी शारदानंद जी वृंदावन में थे कलकत्ता लौटने पर वे श्री माँ को लिवा लाने के लिए गृह प्रवेश के प्रायः डेढ़ महीने बाद जयराम बाँटी गए निश्चय ही किया निश्चय किया गया कि लौटते समय कोतलपुर के सब रजिस्ट्रार के द्वारा नए मकान तथा से जगद्धात्री के लिए खरीदे गए कुछ धान के खेतों के दान पत्र की रजिस्ट्री करानी होगी यह सारी संपत्ति सीमा जगद्धात्री के नाम अर्पित कर बेलून मठ के ट्रस्टियों के ऊपर इसकी देखभाल का भार सौंप रही थी जयराम बाटी में कुछ ही दिन रहकर 6 जुलाई की शाम को शारदानंद जी सीमा को कोवालपाड़ा में लाए और उन्हें वहाँ रख दूसरे दिन सब रजिस्ट्रार को लाकर उन्होंने रजिस्ट्री रजिष्ट्र, की व्यवस्था की उसी रात को भोजन आदि के बाद वे लोग बैलगाड़ी से विष्णुपुर के लिए रवाना हुए दूसरे दिन सवेरे विष्णुपुर में सुरेश्वर बाबू के घर पहुंचा वहां सारा दिन विश्राम किया तथा रात की गाड़ी से कलकत्ते के लिए रवाना हुए प्राय सात महीने कलकत्ते में बिताकर कर श्री जनवरी उन्नीस ईस्वी को फिर जयराम के लिए रवाना हुई रास्ते में अपने पड़ा वाले मकान में वे दो दिन स्वच्छंदतापूर्वक रही उन्नीस सौ सत्रह ईस्वी में अपने एक नए मकान में श्री जगतधात्री पूजा के समय श्री यही पहली बार उपस्थित हुई दुर्गा पूजा के बाद से ही वे दिन गिन रही थी बोली अब थोड़े दिन बाकी रह गए मेरी मां इस समय कितना आयोजन करती थी कैसे क्या होगा बताओ तो सही काली पूजा के दिन उन्होंने कहा माँ आज से ही बत्ती बनाने लगती थी इतना कह प्रदीप के लिए बत्तियां तैयार करने को बैठ गई श्री जगतधात्री पूजा के दिन सवेरे से ही बीच बीच में गल वस्त्र हो देवी को प्रणाम करके प्रार्थना कर रही थी जिससे पूजा निर्विघ्न संपन्न हो हल्दीपुकुर के एक भट्टाचार्य पुजारी तथा मामा के कुलगुरु तंत्र धारक थे पूजा समाप्त होने पर श्री माँ ने कुलगुरु को प्रणाम कर उनकी पदधूली ली जब वे पुजारी को प्रणाम करने गई तब उन्होंने अलग हट कर कहा माँ आप हमको भला प्रणाम क्या करती हैं आशीर्वाद दीजिए अब शायद गु, कुलगुरु को चेतना आई पर उन्होंने दीनता न दिखा अपने आचरण का समर्थन करते हुए कहा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न तस्मय श्री गुरुवे नम श्री माँ भी ऐसा ही है कह कर हामी भरती हुई चली गई श्री जगतधात्री पूजा के बाद से ही श्री माँ की तबीयत ठीक नहीं थी जनवरी 1918 में बुखार बहुत बढ़ गया यह समाचार पा शारदानंद जी अपने भाई डॉक्टर सतीश चंद चक्रवर्ती डॉक्टर कांजीलाल योगिन माँ गोलाप माँ सरला देवी आदि को साथ ले 21 जनवरी 1918 सौ ईस्वी को जयराम बाटी आ पहुँचे श्री माँ ने कहा मैं कांजीलाल की दवा लूँगी ऐसा ही हुआ दवा के सेवन से वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए लेकिन स्वामी शारदानंद जी आदि की उपस्थिति इससे भी अधिक फलप्रद हुई इन सबको पाकर और इनकी सुख सुविधा के लिए नाना प्रकार की चिंता में मग्न रहने के कारण श्रीमान ने मानोशीघ्र शरीर की सारी व्याधियों को झाड़कर फेंक दिया इस समय जयराम भाटी में एक उपद्रव आजा था राजनीतिक आंदोलन के दमन के लिए सरकार की तरफ से तब सर्वत्र पुलिस की कठोर व्यवस्था थी लोगों के चलने फिरने पर बड़े कठोर नज़र रखते थे यहाँ तक कि श्रीमा के घर पर आकर भी भक्तों के नाम और पता लिखा लिख ले जाते थे नज़रबंदों में दो चार श्रीमा के भक्त थे विशेषकर पूर्वी बंगाल के साधुओं के आने जाने से पुलिस का संदेह बढ़ गया था जयराम बाटी में श्री का जो मकान था उसे पुलिस वाले माता का आश्रम के नाम से जानते थे पुआलपाड़ा के आश्रम के बारे में भी वे इसी प्रकार सोचते थे यह श्री के लिए एक विषम उद्वेग का कारण था इसे दूर करने के लिए श्री के स्नेहाजन भक्त विभूति बाबू प्रयत्न करके एक बार बांकुड़ा पुलिस के एक बड़े अफसर को जयराम बाटी ले आए उन्होंने माताजी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया तथा उनके स्नेहाशीष से संतुष्ट हो पूछा पुलिस से श्री को किसी प्रकार का भय तो नहीं होता है शिष्टाचार के नाते विभूति बाबू ने प्रश्न को जरा दबाना चाहा पर श्री ने सरल भाव से कहा भय होता ही है बेटा यह सुन पुलिस अफसर ने उन्हें अभय दिया तब से खोज खबर रखने के सिवा पुलिस और कुछ भी नहीं करती थी यहाँ तक कि स्थानीय थाने के दरोगा आदि भी श्री को सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे स्वामी शारदानंद जी जब अपने दल बल के साथ जयराम बाटी आए तब गांव का चौकीदार अंबिका उन सब का नाम पता लिखा ले गया शरद महाराज की इच्छा थी कि श्रीमा को कलकत्ता ले जाएं, लेकिन वे जाने को राजी न हुई निरपाय हो श्रीमा की सेवा के लिए सरला देवी को और अगर वे राजी हों तो उन्हें कलकत्ता ले जाने के लिए एक आदमी को वहां छोड़ सभी लोग लौट जाएं। प्राय पंद्रह दिन बाद भी श्री की जाने की इच्छा नहीं हुई देश शेषोक्त व्यक्ति भी विदा हुए धीरे धीरे शिवरात्रि समीप आ गई उसके एक दिन पहले अंबिका चौकीदार खबर दे गया कि सरोमणिपुर के दरोगा दूसरे दिन आ रहे हैं कुछ दिन पहले स्वामी ज्ञानानंद को मलेरिया बुखार हो गया था इसके चिकित्सा के लिए कटिहार के डॉक्टर अघोर घोष के घर उन्होंने आश्रय लिया था वहाँ रहते रहते ही श्री की बीमारी का हाल सुन एक बार विजयराम बाटी आकर लौट गए थे वे जब कटिहार लौटे तब पुलिस को संदेह हुआ कि अघोर बाबू के नज़रबंद भाई जो फरार हो गए थे वे ही संभवतः आकर अपने को छिपाते हुए ज्ञानानंद के नाम से डॉक्टर बाबू के घर रह रहे हैं इसलिए ज्ञानानंद के बारे में खूब जांच पड़ताल होने लगी अंबिका कहा गया कि थाने की बातचीत थी उसे पता चला कि दरोगा जी इसी बारे में आ रहे हैं जाँच पड़ताल की सभी बातें मालूम रहने पर भी उस समय की सर्वशक्तिमान पुलिस के लिए कोई बात असंभव नहीं थी विशेषकर कुछ ही दिन पहले सिंधु बाला विषय घटना घट चुकी थी किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि घर के सभी लोग यद्यपि चिंतित थे तथापि उन्होंने श्री का मुख निहार कर देखा वहां अभयपूर्ण स्थिर और प्रसन्नता विराजमान है अतः उस समय के लिए सभी लोगों ने धीरज रखा रात को श्री ने सदा के अभ्यासानुसार संतानों के पास बैठकर उनको पूर्वक खिलाया पिलाया उस समय भी दूसरे दिन के लिए कोई चिंता न देखी गई भाग्यवश दूसरे दिन आराम बाग के वकील श्री मरिंद्रनाथ बसु आ गए ये श्री के आश्रित थे उन्हें देख माताजी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ मां के घर रहने वाले सेवक ने मरिंद्र बाबू से सब कुछ कर रखा सर्यास्त होते ही दरोगा बाबू अपने आदमियों के साथ आधमके मणिबाबू के साथ ही प्रायः उनकी बात चलने लगी इसी बीच श्री ने भीतर से कहला भेजा कि दरोगा बाबू के जलपान की व्यवस्था हो गई है मणि मणिबाबू के साथ दरोगा बाबू ने भीतर जा श्री को प्रणाम किया एवं उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार से तृप्त हो वे विदा हुए जांच पड़ताल का पर्व इसी प्रकार समाप्त हुआ श्री का कलकत्ता जाना नहीं हुआ इसलिए कुआलपाड़ा के भक्तों ने अनुनय किया कि वे कुछ दिन वहाँ रहें तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और उन सबको अतिशय आनंद होगा तदनुसार वे फाल्गुन के अंत में कुआलपाड़ा गई और लगभग दो महीने बिताकर तीस अप्रैल उन्नीस सौ अट्ठारह को जयराम बाटी वापस आ गई वरदा महाराज तब श्री माँ के आदेशानुसार जयराम बाटी में ही रह रहा करते थे पर उन्हें कुआलपाड़ा भी प्रायः जाना पड़ता था एक दिन ग्यारह बजे के लगभग पहुँच उन्होंने देखा जगदम्बा आश्रम में एक चंचलता का भाव है पूछताछ से ज्ञात हुआ कि श्री को भाव समाधि हुई है ठाकुर शब्द कहकर ही वे बाह्य ज्ञान खो बैठी हैं। मुंह आँखों पर पानी के छींटे डालने के बाद जब वे सहज अवस्था में आई तब नलनी दीदी ने पूछा बुआ जी ऐसा हुआ क्यों मां ने कहा, कहा क्या हुआ वह कुछ नहीं तुम लोगों की सुई में धागा देने को गई कि पता नहीं क्यों सिर चकरा गया बहुत बाद में अंतिम बीमारी के समय उद्बोधन के मकान में इस घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने वरदा महाराज से कहा था जयराम बाटी से दुर्बल शरीर में आकर एक दिन दोपहर को बरामदे में बैठी थी थोड़ी दूर पर नलनी आदि कुछ सी रही हु। रही थी कुछ सी रही थी कड़ी धूप थी चारों ओर तमतमा रहा था देखा जैसे ठाकुर सदर दरवाजे से आठ ठंडे बरामदे पर बैठते ही सो गए हैं यह देख में जल्दी अपना आँचल बिछाने गई बिछाते समय उसी अवस्था में वैसी ही हो गई केदार की के माँ आदि नाना प्रकार के सुल करने लगी इसलिए उस समय उन लोगों से कह दिया सब कुछ वह कुछ नहीं उल्लिखित घटना के बाद भी कुवालपाड़ा में उन्हें कई बार श्री राम के दर्शन मिले उद्बोधन के मकान में पूर्वोक्त बातचीत के दिन ही उन्होंने वरदा महाराज से कहा था कुलपाड़ा में इतना बुखार आता था कि बेहोश हो बिछोने पर ही बेसब बेशभाल हो जाती थी लेकिन होश होने पर जब भी उसे शरीर के लिए स्मरण करती थी तभी उनके दर्शन मिलते थे कुआलपाड़ा रहने के अंतिम दिनों में श्री को बुखार हुआ और धीरे धीरे उसने भीषण रूप धारण किया दोपहर को ज्वर एक से एक डिग्री तक पहुँच जाता था बीमारी की झोंक में श्री माँ महाराज की बहुत खोज करती थी वे उस समय कलकत्ते में थे बीमारी बढ़ रही है देख उन्हें 10 अप्रैल को तार द्वारा खबर भेजी गई उन्होंने भी उसी रात को दो साधुओं के साथ डॉक्टर कांजीलाल को भेज दिया और स्वयं डॉक्टर सतीश चक्रवर्ती और योगिन मां को साथ ले सत्रह अप्रैल दोपहर को क्वालपाड़ा पहुँच गए दूसरे दिन बुखार छूट गया और इक्कीस अप्रैल को श्री ने अन्न पथ लिया तब डॉक्टर कांजीलाल कलकत्ता लौट गए क्रमशः माता जी के शरीर में कुछ शक्ति का संचार होने पर सरत महाराज ने एक दिन सवेरे प्रस्ताव किया मां इस बार फिर आपको छोड़ नहीं जाएंगे से मां ने भी आपत्ति न कर कहा पर बेटा एक बार जयराम बाटी जा यात्रा बदल आनी पड़ेगी इसलिए वे सरत महाराज के साथ उनतीस अप्रैल को जयराम बाटी गई डॉक्टर सतीश बाबू कलकत्ते के लिए रवाना हुए सीमा के जयराम बाटी पहुँचते ही गांव की महिलाएं एकत्र हो कहने लगी माँ आपको फिर देख पाएंगी यह आशा हम लोगों ने छोड़ दी थी आप आज सबको लेकर जो यहाँ आई इससे हमें बड़ा आनंद हुआ इस पर माँ ने कहा हाँ बेटी बड़ी बीमार रही शरद कांजीलाल आदि आ पहुँचे माँ सिंहवाणी की कृपा से इस बार बच गई शरद कलकत्ते जाने को कहता है तुम लोगों की यदि राय हो तो एक बार जाकर जरा स्वस्थ हो जाऊं सभी ने आनंद के साथ सम्मति दी श्री माँ जब कोवालपाड़ा में बीमार थी तब अचानक राधु अपने ससुराल ताजपुर चली गई थी वह उनके साथ कलकत्ता जाएगी या नहीं यह जानने के लिए माँ ने एक आदमी को ताजपुर भेजा राधु ने कहला भेजा कि वह अभी नहीं जाएगी श्रीमान माँ जयराम भाटी में केवल सात आठ दिन कलकत्ता जाने वाली थी यात्रा के एक दिन पहले साधु लोग सब खाने को बैठे तब बारिश शुरू हो गई बरामदे तक पानी की बौछार आने लगी इसलिए शरद महाराज ने सबकी पत्तलों को अपने पास पश्चिम कोने में खींच गए खींच एक ही साथ बैठकर खाने की व्यवस्था की साधुओं को पहले तो जरा संकोच हुआ पर शरद महाराज का विशेष आग्रह तथा मां के मुख पर प्रसन्नता की झलक देख वे एक ही साथ भोजन करने लगे दूसरे दिन पाँच मई उन्नीस सौ अट्ठारह श्री ने एक रात विश्राम किया फिर दूसरे दिन घोड़े गाड़ी पर विष्णुपुर के लिए रवाना हो गई सात मई को दस बजे दिन में सभी उद्बोधन वाले मकान पर पहुंच गए इस बार कलकत्ते में निवास के समय श्री के जीवन की एक मर्मांतक घटना हुई वह था स्वामी प्रेमानंद जी का देह त्याग तीस जुलाई 1918 सौ ईस्वी उस दिन सवेरे से ही माँ की आँखों से अबिरल आंसू की धारा बह रही थी शाम को महासमाधि का समाचार पा उन्होंने रोते रोते कहा बाबूराम मेरे प्राणों का प्यारा था मठ की शक्ति भक्ति युक्ति सब कुछ मेरे बाबूराम के रूप में गंगा तट को प्रकाशित करती फिरती थी कुछ देर बाद बीच वाले कमरे की दीवार पर टंगी हुई श्री रामकृष्ण की बड़ी तस्वीर के चरणों में माथा टेककर कर कातर स्वर में कहा ठाकुर ले लिया सुनकर उपस्थित सबकी आँखें असूसिक्त हो गई